गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन सामूतम बिंद मनोहर वंशाकू वैश्व्य पति पाने वैष्णवभ्यो नमो नमः वाचा नम मूक गिरी यदिपातमह वंदे परमा बिन्दा तो वैपियापेवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चोरतम देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तनेथोपदेशे गौरीयपत्र प्रकाशने गुभभक्ति भक्ति प्रमद जगोबरण्य धैय सदाभवी तेस्प शिव विरंच नुतपालदीपोत वंदे महापुरशते चरण स्त सुरजक्ष धर्मीष्ट अर्ज बचसा जदगादीतम वधा व वंदे महापुरश ते चरण यल्लबंद मनीषटाया विस्फुजीत कि गपवधु सुवदर्शी पूर्णागरसागर सारे साराधि कामय कदाकरी कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे अजान लंबित भुजौ कन का संकेतनिकर कमलायताक्ष विश्वाजुगधपालौ वंदे जगत करुणावतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बागीस भदने लक्ष्मी से चेस्त हृदय संबी सिंह नमह नमा गंगे तव पाद सुरासुरैर्बंद दिव्यूपम भुक्ति मुक्ति न सदा न गंगा तरंग रमणीयटा कलापम गौरीषी तो नारायण प्रियमदापहारम वरानसीपुरपति भज विश्वनाथम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरी हरि हरे राम हरे राम राम राम हरि तां भक्ति परिभा तोक्षितुना तो पुस जज्जा यात विभावयति तत्दपू प्रणयसे सदनु त्वं भक्ति योग परिभात सरोज आससे सतेक्षसन जजा विभावयति तत्पू से सदनु ग्रय शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए अपराखित जगत का साथ साक्षात्कार होने का एक ही रास्ता खुला है दूसरा कोई रास्ता नहीं है वो है अपराकित शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लेना सिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए अपरागित तो जगत का साथ साक्षात करने का एक व्यवस्था है वह एक कान ओरल रिसिप्शन जब कोई बच्चा पैदा होता है ध्यान से देखना एक ही साथ पैदा होने का साथ साथ उसका सारे सेंस ऑर्गन जो है आंखें त्वचा जितना सारे है ये इंस्टेंट एक्शन में नहीं आता जन्म होने का साथ साथ ये जो कान है सबसे पहले खोलता है आप परीक्षा करना चाहो जितना भी छोटे बच्चे हैं, थोड़ा साउंड कर देना तो साउंड को और ऐसा ऐसा देखते रहेगा कहा से वो साउंड आ रहा है ये व्यवस्था ठाकुर जी का ही है इट्स नाइस अरेन्जमेंट बद्ध जीव बद्ध जीव जितना सारे सेंस ऑर्गन है बुद्धि है ताकत है मैन पावर मनी पावर सारे बाजी लगाने देने का बाद भी जो वस्तु मिलता नहीं है मिलना संभव नहीं है उस वस्तु को प्राप्ति करने के लिए एक ही रास्ता खुला है अपना अभिमान को छोड़कर गुरु वैष्णव का चरण में शरण लेना और दूसरा रास्ता है नहीं हमने पहले भी बहुत शिक्षित समाज भी ये बात को खुला सिल्पा जी का ही विचार है जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द र्यूट्रूथ अपरागिक जगत में जो विषय है अपरागिक जगत का इसको जानने के लिए आपका जितना सारे तागड़ा बुद्धि है विवेक है जो कुछ भी है जो कुछ भी पावर है फिनेंशियल पावर मैन पावर मानी सब कुछ एक साथ बाजी लगाने के बाद भी जो तत्वों को किसी भी हालत से आप जान नहीं पाओगे उसी तत्वों को जानने के लिए एक ही रास्ता खुला है तो सारे अभिमान को छोड़कर इस तत्तो को तत्तो का चरण में गिर जाओ अर्थात गुरु वैष्णव का चरण में गिर जाओ उपनिषद में भी आता है आप लोग बहुत बार सुने हो वो हर वगत चर्चा होते रहे नया मात्मा प्रवचन न लभ्य न न बहु न सुते सब सुनते रहते हो विचार ये आता है भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो व्यक्ति का इच्छा है गुरु विष्णु का चरण में ही शरण होना चाहिए बार-बार बोलते थे शिक्षित समाज में। थेउंटलेस वॉयसर विजम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज सोल बाजार में किसी भी जाएगा जाए संतो का बेस बनाया हुआ हमारा माफी इनके शरण में जाओ तो सुविधा होगा कि नहीं हुआ ये बाद में पता चलेगा हमारा जिंदगी में ऐसा हुआ था परम हम सत्य वस्तु को जानने के लिए बड़ा इच्छा हुआ हो सके कि पूर्व जन्म में भी गुरु जी हमको कृपा की है इसीलिए ये भावना पैदा हुआ बड़ा इच्छा हुआ कैसे और प्राकृत को सत्तो का विषय हमको जानकारी मिले संसार की जो भौतिक वस्तु है इन सब वस्तुओं में मेरा लगन था ये सब वस्तुओं में जो वस्तु प्राप्त करने का बाद हमारा सोशल पोजीशन रैंक हमारा ये समाज में हमारा पोजीशन रैंक बढ़ते चलेगा क्योंकि भौतिक वस्तु जिसका पास है उसका ही सम्मान मिलता है समाज में संत महात्मा का तो पहचान नहीं है खूब कम है नहीं है बोलने से भी होगा नहीं है संत महात्मा है किसी ने अगर जिद कर कर बोल दिया दुनिया में अब संत महात्मा नहीं है सारे चीटर है देन दे वुड बी पनिस्ड है अगर ये शब्दों को उच्चारण किया तो उनका लिए बड़ा भारी पानिशमेंट वेट करता है बोल क्यों ऐसा क्यों बोल रहे बोलो आओ महात्मा जी जिनको आप बोलते हो ये अटेंशन फेस जिनको आप बोलते हो जगन्नाथ बोलते हो जिनका नाम जगन्नाथ है पर अखिलेश्वर जगन्नाथ है जगन्नाथ मतलब अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है जिसको ब्रह्मांड ब्रह्म में बताया सब जानते हैं बच्चा लोग भी हमारा गोरिया मटके ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्वकार इफेक्ट कारन। ये साइंस का एक बेसिक विषय है ये कॉज एंड इफेक्ट का ऊपर बेस करके तमाम रिसर्च जो है वैज्ञानिक समाज में होते रहते हैं कोई भी वस्तु का एबस्ट्रैक्ट उसका प्रॉपर्टी रहता है धर्म रहता है जितना सारे जीवात्मा इधर है इनका भी एक एक अवस्था में एक एक अवस्था जो आता है उसमें एक एक किस्म का व्यवहार एक एक किस्म का उसका फिजिकल अपियरेंस सब कुछ देखा देता लेकिन तमाम शास्त्रों को विचार करें तो देखा जाए जे तमाम दुनिया का एक ही धर्म है सिंगल दूसरा कोई धर्म नहीं है उसका नाम ही है भगवत धर्म आत्म धर्मो वैष्णव धर्मो विष्णु चरण का आराधना करना जग वही विष्णु बहुत सारे कर्म कांडी जो आप करते हैं आदमी लोग समाज में वो लोग भी बोलते हैं सब करने का बाद श्राद्ध आदि जब कर्मकांडो करने का बाद लास्ट फिनिशिंग क्या देते है शुरुआत में भी बोलते हैं ओम माधव माधव माधवी माधव माधव माधवी स्मरण सर्व कार्यु माधव बोलते हैं स्टिल दे नॉट बिलीव द सुप्रीम लॉर्ड इज वन सिंगल बड़ा माया का जादू है और कर्मकांड में सारे कर्मकांड करने का बाद भी क्या बोलते है? ओम प्रियताम पंडरिकाक्षम सर्वो योग्य स्वरोहरी है बोलते हो ना लास्ट क्या बोलते हो तत्ते पीड़ितम जगत आपका संतुष्टि में जगत संतुष्ट हो जाए ये कोई बनावटी बात नहीं बहुत बार चर्चा हो चुका है भागवत में भी है नारद जी बोलते है यथा तरोमोलिस नंती तत्कंदा प्राणोपहार यथेन्द्र यानी सर्व सर्वअन अच्छा एकमात्र भगवान अच्युत हो कृष्ण का भजन करो तो उसमें सारे देवदेव का अर्चन हो ही जाता है इसका प्रमाण भी हम आपका उधर भी बोला प्रमाण हरिव हरि सदाध्य सर्व देवेश्वरे एते ब्रह्म देवा नावक गया कदाचन आपको ये नहीं हम बोला कि ब्रह्मा जी शंकर जी को अपमान करो ना लेकिन एक बात तो आराधना का वस्तु तो शंकर भगवान खुद ही बताए आराधना नम विष्णु आराधना परम परम परतरम देवी तद्ञान समर्चनम भगवान विष्णु कृष्णु का बारे में शंकर जी स्वयं बताए देवी जी को बोले देवी आराधना में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु आराध होना आप विष्णु बोलने का साथ, साथ आप सोचोगे किस्ु तो नहीं बोला यह तो आपका बायसनेस है आप विष्णु बोल दिया क्यों भले ऐसा नहीं भागवत में जो अब दसम स्कंध में रासलीला का प्रसंग वहीं आता है क्या है विक्रित्व विष्णु यहाँ विष्णु जो शब्द यूज हुआ है ये व्यापक अर्थ में भगवान जो जितना गोपियां हैं उतना अपना स्वरूप को प्रकट किए भगवान कृष्ण ऐसा प्रकोट किए ये उसमा, उसमें जो वैभव प्रकोट हुआ उसको थोड़ा इंगित देने के लिए विष्णु श्रद्धांत मनो श्रेणु मद अथ बर भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोग अचिरे न धेरा इसमें विष्णु शब्द आया तो शंकर भगवान जो है भगवान परमेश्वर कौन है एकमात्र कृष्ण ईश्वर बहु क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देके रखा है वाटर डिपार्टमेंट किसको दिया है वरुण देव को इंद्रदेव को सर्गो को देखवाली के दिए दिया है अग्नि देव को अग्नि का ये तीसरा स्कंद में भी चौथा स्कंद में बताया तीसरा स्कूल देवावती और एं? उसमें बताया मद भयाद वाती सूर्यस्तपति मद भयात है मृत्यु ये सब बात बोला मित्यु हमारा डर से वायु पवन दे बहती जा रहे हैं सूर्य ताप दे रहे है सब कुछ हो रहा है सिस्टमेटिक वे लेकिन इंटेलिजेंट पीपल जो दावी करता है यह विचार नहीं आता इतना बुद्धि हाउ दे केवर इज देहाइंड एवरीथिंग जबकि आइंसटाइन को समझ में आया आइंस्टाइन बोले आई वॉन्ट टू नो गॉड थॉट ईश्वर का जो भावना है हम जानना चाहते हैं न्यूटन भी बताए बड़े बड़े जितना सारे कैंट जर्मन जो दार्शनिक कैंट है वो बोले महाराज जब हम रात का टाइम में आसमान के ऊपर देखता हूं मैं डर जाता हूं जी इन्फिनिटी ब्रह्मांड चांद सितारे इसका ये हमारा जो पोजीशन है जस्ट इसको एटोम बोले कि क्या बोले वो भी नहीं बोल सकता मैंने क्यों क्यों क्योंकि कंपेरेटिव स्टेटमेंट हो जाए तो इन्फिनिटी ब्रह्मांडों का तुलना में मेरा साइज क्या है मेरा पावर क्या है हिमालय के सामने या खड़ा हो जाओ तो आपका हिम्मत पता चलेगा हिमालय का जो एक करके ध्वस गिरे तो पता चलेगा कितना पावर है तब लगेगा हम बच्चा है कुछ नहीं है ठाकुर जी बचा लो इसी अवस्था में शरणागत तो छोड़कर और दूसरा कोई रास्ता है नहीं देश नो आदर है तमाम दुनिया के बीच शरणागत होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं लेकिन भगवत प्राप्ति का विषय में चैलेंजिंग चैलेंजिंग मूड नहीं चलता है ब्रह्मा जी भी रो रो के बताया गैने प्रयास नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्तम स्थानिस्त्रता स्तिगता तो मनोवीर ये प्रायसो अजित हो तो हो पी ओसी तो, तो स्त्रोक्याम ब्रह्मा जी चार मुंडो, जी उसका चार माता है आपका एक माता है आप ब्रह्मा जी टैलेंटेड है जिसको ऑलरेडी पावर दिया हुआ है कौन भगवान चतुश्लोकी में ज्ञानम परम्जंग समन्वित्रोतपन था श्रोत किसको बोलता है फिर उसका बोले जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्मक तथा विज्ञानम ओस्तुत मद अनुग्रहा हमारा कोरोना हमारा मर्सी तुम्हारे ऊपर हो रहा है हम कर दिया बस ये दिव्य ज्ञान को तुम प्राप्त कर लो अपना चैलेंजिंग मूड लेके की जगत में आप जाना शुरू कर दो उसमें इतना फीडबैक मिलेगा इतना लाभ मिलेगा तो उपनिषद में इसका बारे में बताया ना यतु वाचो निवर तंत अप्रप मनुषास हो किसलिए बताया जितना सारे आपका मेंटल पावर है जितना आइडिया है सब वो अपना की जगत में जाना शुरू कर एक लात मिलेगा फिर यू कैन कम बैक बैको को सही तत्व के बारे में जीवो को सही बात तो खुला में खुला बता दिया अध वस्तु क्या है अख जो वस्तु क्या जो का है अध्रिय के द्वारा यू कैन एंजॉय त्वचा के द्वारा स्पर्श कर सकते हो आंखी को देख सकते हो अर्थात जितना सारे आपका एस्टीमेशन है लगा सकते हो ये दुनियादारी का वस्तु लेकिन आप भी ना सो जाओगे कोई भी वस्तु ऐसा कोई वस्तु दिखाओ जिसका वैज्ञानिक लोग रहे बोया देयर इज नो चेंजेस गोइंग ऑन हमारा शरीर में भी चेंज हो रहा है मेटाबॉल चेंज हो रहा है हमको समझ में नहीं आया हजारों हजारों हमारा टिश्यू बॉडी का सारे यूजलेस होते जा रहा है नया बिल्टअप हो रहा है अगर नहीं हो तो उसका बीमारी हो जाएगा कैंसर ब्लड कैंसर तो होते रहता है लेकिन ये सब चेंजेस जो है आपका नजर में नहीं आ रहा है बात ये है जहां ब्रह्मा जी चार माथा लेकर इतना स्पेशल बुद्धि लेकर कामयाब नहीं हुए अचरण शरणागत हो गए स्थानी स्थित स्वतिकोनो मनो भी इसका व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती बताएं चौकवती मतलब साधुगण साधु स्थित हम चाहते हैं कि गुरु वैष्णव के सामने रह जाए क्यों क्या फायदा होगा भले इसमें फायदा होगा कि कंटिन्यूस आई कैन हैव द दस टू हियर हरि कीर्तन हरि काथा ये तो सबसे बड़ा फायदा बीतासु से लेकर जितना सारे देखो है मम उत्तम श्लोक जनीष सक्षम विदे सब बोलते रहे तमाम भागवत तमाम शास्त्रों का विचार करो सभी की है उसमें बोलते है सारे तमाम पहुंचा हुआ व्यक्ति वो चाहते कि सत्संग ठाकुर जी सत्संग सत्संग दो हमको सत्संग क्या करोगे ठाकुर जी आगे खड़ा जाए खड़ा हो जाए फिर भी वो बोलते सत्संग का महिमा और ज्यादा है क्यों बड़े ठाकुर जी तो अपना गुनागान नहीं करेंगे जी का जो ट्रांसेंडेंड गुना गुनावली तो वैष्णव लोग करेंगे कौन करेंगे जी का गुनावली कौन गुनावोली तो डायरेक्ट कोई रास्ता है नहीं डायरेक्ट चले जाएंगे कोई गुरुपुर दरकार नहीं है वैष्णव क्या दरकार है बेकार खमाखा तो होगा नहीं ब्रह्मा जी बोले अपना जो प्रयास है प्रचेषा है ज्ञानी प्रयास हमारा बुद्धि के द्वारा जान ले गए तत्व को उसको हम क्या करते हैं इसको उठा के दूर में उदोपा हमारा फ्यूटाइल एफर्ट्स हमने उठाकर जंजाल जैसे फेंकते हैं उसे फेंक उसको दूर फेंको कोई काम का नहीं है ब्रह्मा बोलते हैं और शरण लिया हमको क्षमा करो जो हुआ तो हुआ हम चैलेंजिंग मूड लेके आपको जानने के लिए गया ऐसा धोखा किया कि हम जिंदगी में और कभी नहीं करेंगे इंद्र का भी ऐसा मिला इंद्र भी क्षमा अचना किए आप लोग सौभाग्यवान हैं, दो एक दिन पहले भी हम चर्चा कर कर चुका जे इतना अनंत ब्रह्मांड में आपका जिस ब्रह्मांड में आपका अभी स्थिति है जिस पृथ्वी में वहां पांच सो साल पहले चैतन्य तो महापुर गए यो की वो साक्षात कृष्ण वस्तु है वो चले गए आप सोचो विचार करके हमने कैलकुलेशन को बताया यू आर ऑल इंटेलिजेंट आई थिंक यू आर ऑल एजुकेटेड यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट वाट आई मीन टू से ये जो सत्यतर कली कली काल का ड्यूरेशन चार इसका डबल कर दो उसके बाद आएगा दापर जुग का इसका डबल कर दो, उसका डबल कर दो सत्यु का नाउ यू कैन एड एंड एक चतुर सत्तो तेता दापर चतुर्तकल चल रहा है ऐसा इकहत्तर सेवेंटी वन टाइम्स सत्यो तेता दापर को लेकर रोटेशन होके जाए तो एक मोनु का टॉपल हो जाए एक मोनु उसका जो गद्दी है वो छोड़ देता है एक मनु का मनंतर हो जाता है मनु भी चौदो मनु चौदो मनु अलग अलग विचार है हमारे ये मनंतर चल रहा है मनु अब चौदह मनु जब टपल हो जाएगा उसके कैलकुलेशन अब कर लो कंप्यूटर में शकुंतला दुबी बोल के एक, एक जीनियस लेडी अमेरिका उसका ब्रेन का ऊपर रिसर्च कर रहा है इंडिया का ऑरिजिन साउथ इंडियन जादवपुर यूनिवर्सिटी में सारे साइंटिस्ट लोग भरा हुआ है वर्ल्ड का फेमस फेमस जो भी कैलकुलेशन बोल रहा है वो कंप्यूटर में कर रहा है उसका पहले वो मुख में बोल देते हैं साइंटिस्ट लोग जब कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल गए बिफोर दैट कोई भी कैलकुलेशन उसका ब्रेन लेके अमेरिका अमेरिका में है अब जिंदा है कि नहीं जानते हम न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं बहुत पहले स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे। थोड़ा ये सब जिन्यास आता है लेकिन भगवान को जानने के लिए ये सब जीनियास का पास जाओ तो यूजलेस दे कैन नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट सुप्रीम लॉर्ड आपको जाना पड़ेगा संत महात्मा का पास वो भी साधारण नहीं जो अपना आचरण में उतारा है सब कुछ क्योंकि पब्लिक कैन पुट क्वेश्चन बिफोर मी माज व्हाट यू आर स्पीकिंग इज दैट व्हाट यू आर डूंग तब हम क्या जवाब देव हम तो चोर बन जाएंगे हमको अगर पब्लिक बोले महाराज तुम तो भाषण देते हो सारे गौड़ी समाज तुमको प्यार करते हैं लेकिन आप अपना आचरण में जो बोलते हो खुद करते हो हम बोले यू कैन सी फॉलो मी हम बोले तो यह अभिमान हो जाएगा आप फॉलो करके देखो कि हम जो बोलते हैं उसको पालन करता है कि नहीं अगर ना पालन करे तो हमारा स्पीच में हरी कथा में कोई पावर नहीं होगा ये यूजलेस होगा जस्ट लाइक ए लेक्चर यूनिवर्सिटी लेक्चर But I am not a university lecturer, so you cannot expect a nice piece of lecture from me. Also, I am not a linguist; you cannot expect nice, nice language from me. What you can expect from me, the direct reali realization that Guru has, that my Guru has already have inculcated into my spirit that I can share with you. ये आपका साधन सीख करने के लिए तैयार है, if you are at all interested. नहीं तो हम चुप रहेंगे. हम तो माला फिरते रहेंगे भजन करेंगे हमारा तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं कुछ चाहत नहीं तो डिस्टरबेंस का लाभ पूजा यही तो रुकावट है भजन का और रघुनाथ दास गोस्वामी अंतिम में बोले प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपच रमनी रघुनाथ दास गोस्वा प्रतिष्ठा सा धिष्ठा सपच जो कुत्ता बना के खाते हैं जो उसके खानन में उसमें जो रमणीय होता है निर्लज कोई शर्म नहीं है ये हमारा अंदर में जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा का जो उथल पथल होते हैं उठ पटंग आओ जी बैठो ये तो ऐसा ही है हमारा मंगल कैसे होगा एक संत महात्मा अगर लाभ पूजा प्रतिष्ठा का टोटली बाहर ना जाए उसका लिए भगवत प्राप्ति कदापि संभव नहीं है नॉट एट ऑल पॉसिबल कदापि संभव नहीं होगा आप बहुत सारे विचार में जाए तो समय भी परमिट नहीं करे भगवान का पास डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता है नहीं इनके एजेंट होते हैं गुरु वैष्णव भगवान भेज देते हैं जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर नहीं दिया कोई अगर बोले कि आज का दुनिया में कोई संत महात्मा है ही नहीं सब कामिनी नि, कामिनी कंचन का विष है सब ठगी है तो यू बी क्यों? इसका विचार सुन लो। जिसको आप जगन्नाथ बोलते हो जगन्नाथ का मतलब अनंत इंफिनीटी ब्रह्मांडो का मालिक तब ये जगन्नाथ शब्द यूज करते हो और प्रेजेंट वो जगन्नाथ इसको आप इतना कमजोर समझते हो कि ही कैन नॉट पुट एनी साधु ही इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसका कोई क्षमता नहीं कि एक अपना जन को साधु को जगत में भेजे और दुनिया को उद्धार करने के लिए डू यू थिंक सो तो काहे का जगन्नाथ है हमारा क्वेश्चन वो कहा का जगन्नाथ है जो दुनिया में सच्चा साधु भेज नहीं सकते तो कहा का जगन्नाथ हम तो जगन्नाथ मानेंगे नहीं तो गुरुवर्गो का विचार है महाराज ऐसा ना बोलो आपका भजन करने का इच्छा नहीं है आप भजन समझते नहीं हो अपराध कियो, हो यू कैन गो यू कैन लूज योर कॉन्सियस नेट बट यू कैनॉट पास दिस काइंड ऑफ रिमार्क सुप्रीम लोर्ट का कोई पावर नहीं है कि दुनिया में दो चार साधु को रखे जब तक चांद सितारे रहेगा धरती रहेगा तब तक, तक साधु रहेगा चाहे आपका समझ में ना आया और नहीं आया तो दूसरा बात है लेकिन साधु नहीं है ये बोल नहीं सकते संभव नहीं भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए आज हमारा सामने जो तिथि आए हैं इनका बारे में हम बोलते चले तो हमारा हमारा जो मुंह है जवान है बड़ा छोटा है और वो महात्मा इतना ऊंचा है भगवान का निजी जन जिसका बारे में हम बड़ा बड़ा बात बोलने जाए तो हमारा सामने चैलेंज आ जाएगा भगवान बोले तू इसका बारे में इतना बड़ा भूल रहा है कितना प्यार किया है हाउ मच डेडिकेशन यू हैव फॉर हिम कितना सेवा तूने किया है उसका लिए हां महाराज जी हमको बहुत प्यार करते थे उसका चिट्ठी भी है सब कुछ है भेजते थे और जिंदगी में जो बात हमको चिट्ठी में लिखे हैं जब हम सूर्य कुंड में भजन करते थे वहां भी निर्जन भजन आदमी बोलते थे निर्जन भजन हम कभी नहीं किए सूरजकंड बैठ के सत्संग करते थे हर भगत का था उस समय में महाराज चिट्ठी में जो पूरा लिखा आज से पंद्रह सोलह साल पहले एक एक शब्दों का हम सोचा हमारा कुछ नहीं कॉफीन है और हमारा तो नहीं है दंडो नहीं दिया गुरुजी और कमंडोल है और ऐसा करके भजन करते रहे तो महाराज जी ये सब चार्ट दे दिया तुमको ये करना है ये करना है ये करोगे तुम ये उचित है आशीर्वाद दिया हम कैसे संभव है महाराज कुछ नहीं है हमारा कोई अवलंबन नहीं है एकमात्र तो गुरु कृपा छोड़कर आई हैव नथिंग तो हमने देखे आगे चलकर मेरा करो आश्चर्य है ये महापुरुष जो जो बोल के गया है उसका चिट्ठी हमारे पास है वो पेपर वो मैगजीन में भी निकाला प्रिंट होके देवानंद गोरीमठ बहुत सारे उनका जो मठ है मैंटन में बेहाला साउथ कैलकाटा में महाराजा मास्टर जो हो गए जो हमारा संभव नहीं है वो सारे उसका जो आशीर्वाद है बोला तुमको ये करना सारे सच निकाला अभी बाकी जिंदगी अभी भी शेष है अभी भी आगे चलना है ठाकुर जी क्या सेवा ले हमको पता नहीं लेकिन एक बात खुल्ला में खुल्ला कहना चाहूं कि किसी ऐसा माफिक महान पुरुषों का जो अविर्भाव तिरोभाव मनाने का जो साहस हमारा अंदर में आया है कैसे आया है पहला क्वेश्चन है हमारा गुरुवर्गो ने हमारा सामने चुनौती रख दिया देखो बेटा कभी आविर्भाव तिरोभाव अविर्भाव तिरोभाव अभाव लेके पालन मत करो हृदय में भरपूर अभाव है हमको पैसा चाहिए हमको डोनेशन चाहिए हमको ये चाहिए वो चाहिए तरह तरह का विचार है हमारा बट हम आए हैं आपका बुलाने से गद्दी पे बैठ के आप लोगों से ऊंचा आसन में जबकि हमारा आसन होना चाहिए था आपसे भी नीचे लेकिन बैठा दिया क्या करे बहुपात का विचार है कब भी कोई भजन करने वाला आदमी को ऊंचा आसन में बैठाया जाए वो दिल से कभी भी सोचता नहीं मैं ऊंचा आसन में बैठा वो सोचते हैं कि हम तो हमारा हरिकथा हमारा हरि कीर्तन हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है हमारा हरिकथा हरि कीर्तन हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हमारा गुरु वैष्णव का गुलामी है हमारा हरिकथा हरिकर्तन जो है ये हमारा गुरुवर्ग जो है हमारा गुरुवर्गो का गुलामी हम गुलाम है एक नंबर गुलाम उसका गुलामी करने के लिए उच्च आसन में आप लोग बैठाए हो अभिमान प्रकाश करने के लिए नहीं आसन है। जब अभाव रहेगा हृदय में ये अभाव लेके तिरभाव आविर्भाव अभाव, अभाव हृदय में तरह तरह का अभाव महसूस होता है इसमें गुरु वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव तिथि पालन करके करने के लिए जाओगे तो देन यू विल बी छिट गुरु वैष्णव चिट नहीं करेंगे यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरु वैष्णव दिल खोल के बैठे हैं हमारा बस आजा बेटा कहां जा रहा है इधर राजा चैतन्यमा नित्यानंद बबू ऐसा गुरुजी बोलते थे ऐसा बुला रहे कहां जा रहे इधर आजा और भद्र जी बोलते नहीं हमको जड़ जगत का रनक चाहिए गुरु वैष्णव बोलते उसको हाथ छुरा जाते विषय में विषय में, में चले जाते जबकि गुरु वैष्णव चाहते हैं कि हमारा पास आ जा अमृत पी ले रघुनाथ दास गोस्वाई वो राधा गो रानी का निजी जन है मंजरी ओ भी वैराग्य युग भक्ति रसम अपनाष् मन ये सब श्लोकों का विचार के दिमाग खराब हो जाए महाराज वो अपना आदमी है राधा रानी का वो हमारा हमको शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं कि वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न ही रपा मंधम आई एम ब्लाइंड आई एम अनविलिंग हमको इच्छा नहीं है अपरागित जगत का कोई अमृत नहीं चाहिए हमको अमृत ऐसा बोल रहे हैं हम अंधा है देख नहीं सकता उसी समय सनातन बोल के एक भगवान का निजी आके हमको जोर जबरस्ती हमको उठाके लाया कचरा से अब बोले बेटा थोड़ा तो पीके द भैया थोड़ा पीके तो देख थोड़ा तो देख थोड़ा चक ले मुंह को हा करके मेरे को अमृत का टेस्ट दे दिया जब टेस्ट दे दिया अमृत बोले कमाल का टेस्ट है हमने तो पहले सोचा नहीं ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह होता है उदाला बोल के नाम सुने हो पर्वत गुसाई का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में भी में गए थे अंग्रेज जाते थे थे फॉरेस्ट पूरा हाथी पहले रहते थे। आप अभी जो आचार जो है उसका नाम सागर महाराज जी है आप जानने को नहीं हमको जा, जानकारी नहीं है जो घटना हम बोलना चाहे बड़ा एक्सीन टेस्ट के बारे में एक साहेब ने विदेश से आया था वो जंगल से एक बच्चा शेर को उठा लाए उठा लाए, उठा के उसको दूध फूध पिला के पालन पोषण किया बहुत देता वो ऐसा हुआ कि घर में खुला रहता है वो कुत्ता जैसे रहते हैं गोड़े पालतू कुर्ता ऐसे खुला रहता है अब अचानक एक दिन एक हुआ उन्होंने तब के जमाने में तो लंटन होते थे कारंट बिजली बिजली कुछ नहीं है वो बैठ के क्या करे अपने टेबिल में बैठ के अपना जो पेंसिल है ग्राफाइट पेंसिल उसको छोड़ रहे अंधेरा में देखा नहीं हाथ को कट डाला इस हैंड फिंगर और उनमें से थोड़ा खून क्या हुआ दो चार टपक नीचे गिरा अब वो शेर तो घूम रहा था उसको क्या दोष है इधर उधर घूम रहा था उसका काम ही है और पशु का काम है गंधो से स्मेल से सब ले रहता है सारे जानकारी जो जितना सारे स्कॉटलैंड ईर्ड का जो इंग्लैंड का जो कुत्ता है कि कुत्ता का कितना हजार पाउंड उसका तंखा है डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का एक कुत्ता जो कमाते हैं आप सारे जिंदगी में कमा नहीं सकोगे बुरा मत मान लो हमारा हमको अपमान करने के लिए नहीं बताए एक कुत्ता कमाता है ऐसा माफी कमाई संभव नहीं स्कॉटलैंड यर्ड का एक एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का कुत्ता ऐसा हमारा देखो ये कुत्ता का भी क्या सौभाग्य है, है? ए आप, आप टाइम नहीं है बाद में बताएंगे ये सब बातें अब वो जो है अभी उसका क्या दोष है वो देखा लाल बरन क्या है उसका स्मेल से पता चलता है टेस्ट है है तो खून में तो वही है और क्या है खून तो वही है अभी वेजिटेरियन बना दिया जोर जबरस्ती उन्होंने जाकर किया जीप देखे जवान देखे चाटा चाट के देखकर अरे इतना एक्सीलेंट टेस्ट है हमने जिंदगी में देखा नहीं उसका परंपरा में तो खाने का चांस बस अपना मास्टर को एकदम खा लिया पूरा मास्टर को ही आक्रमण के खा लिया समझा ये हम तो रिवर्स एग्जाम्पल दिया जस्ट इसका रिवर्स चिंता करो अर्थात रेक्टिफाइड फॉर्म अर्थात अपराधिक जगत में जो टेस्ट है यह आपको हम जोर जबस्ती देने जा आप तो यू कैन फील इंसल्टेड वाई यू आर पुटिंग प्रसार I don't like. लेकिन अगर आपका जवान पे taste चढ़ जाए तो यू कैन फॉलो मी फाइन वेरिज महाराज है ना यही तो काम है हमारे गुरुवर को क्या किया टेस्ट को चका दिया जा बच्चा अब तू टेस्ट को ले लिया दुनिया को दे यही तो काम है गौरिया मठ सबसे ऊंचा है गौरिया मठ का बारे में what is the duty of गौरिया मठ इसका बारे में बोलते चले तो कितना महीना तक चर्चा चलेगा पर एंजीज हम बोलना चाहे तो पोपा जी ने बताएं टू अरेस्ट द कारन पर टाइड इज अमिंगली अनप्लेसेंट ड्यूटी ऑफ गौरी मत इसको एक्सप्लेन करें तो बड़ा भारी एक किताब निकल जाएगा अब ये महापुरुष के बारे में चर्चा करें तो हमारा हिम्मत ही कहां है हम अगर बोले महाराज हमको बहुत प्यार करते थे यह तो सच्चा बात है महाराज हमको प्यार करते थे चिट्ठी देते थे यह तो अपना एडवर्टाइजमेंट हो गया तुमने बोला महाराज हमको चीची देते थे प्यार करते थे अपना एडवर्टाइजमेंट हो गया लेकिन तुम कितना प्यार करते थे महाराज को दैट इज मेन पॉइंट वी आर इंटरेस्टेड टू नो महाराज आपको प्यार करते थे महाराज तो प्यार करेगा लेकिन आप कितना प्यार करते आपका कितना सेंसियरिटी था कितना डेडिकेशन था कितना आपका सेवा था महाराज जी के चरण में बचपन में आए थे मेरा गुरुजी है शिला भक्ति प्रमोद प्रमोदपुरी गोस्वा गुरु महाराज और शिला बन गोस्वामी महाराज ये सब उनको घर से लाया जमींदार का घर का ये सब हम कहानी नहीं बताएंगे क्योंकि कभी भी कोई गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम इसका बारे में चर्चा करने जाओ तो इसमें परम पूजा केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे एक तो एक विषय है जिसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आता है जिकल एस्पेक्ट मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट जो विषय का बारे में कहा जन्म हुआ है, क्या किया है सब हुआ हिस्टोरिकल लेकिन तात्विक विषय चर्चा करना यही सबसे बड़ा महाराज जी का आचार आदर्श क्या है जैसे ही दो देट आई कैन फील इंस्पिरेशन परम पुजा के बोलते थे कभी भी कोई गुरु वैष्णव का बारे में कुछ बारे में बोलना चाहो तो उसमें देखो दो विषय आता है ऑन्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट मॉर्पोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें जिस विषय में तात्विक विषय आता है उसका ही चर्चा करना पहुंचा हुआ महात्मा का दिल में विचार आता है महाराज जी का ऐसा कथा बोल दो जैसे महाराज जी के चरण में सब सब कोई का सर झुक जाए नरहरी सरकार ठाकुर नरहरि प्रभु नरहरी सरकार ठाकुर तो है जिन्होंने भक्ति रत्ना का लिखा है हम जो नरहरी प्रभु का बारे में बताएं जिसका बारे में बोलना बोलने बोलने के लिए गया तो केशव गुस्सा महाराज बच्चा का माफिक रोना शुरू कर दिया उसको रहा नहीं गया एक शब्द तो बताएं नरहरी प्रभु का बारे में अब बोल नहीं पाया टूट गया दिल ऐसा कितना प्रेम है नरहरी प्रभु को बोला जाता था, था गौरिया मठ का माधर तमाम गौरिया मठ का माँ इसका बारे में बोलना शुरू कर पागल हो जाओगे वैष्णवो का गुनावली तो है ही अपराकित और केशव गुस्से महाराज जो अपना गेट का नरोहरी तोरण रख दिया इसका पीछे के दो कारण है बड़ा तात्विक विषय है एक है नरोहरी प्रभु अपना शिक्षा गुरु मानते थे अपना प्राण प्रिय वैष्णव जैसे नरोतम ठाकुर कीर्तन करते कहते बोलते थे ना पाषा ने, ने कुटिव माथा अनल पशिवो गौरा गुणे निधि कोथागे ले पावो ये कोई जोकिंग नहीं है नौत्तम ठाकुर जब एक कीर्तन लिखे थे बोलते थे तो ऐसा करते माथा ठोकते थे खून निकालता था लेकिन बद्ध जीव जो एक यही कीर्तन करते हैं उसमें ना तो कोई भाव है ना तो कोई रिस्पांस है कुछ नहीं है है तो यही कीर्तन लेकिन ना नौतम ठाकू जब लिखे थे तब ये गौरांग गुणे निधि को था गेले पाबो ये सब कोई कहानी नहीं किस्सा कहानी नहीं है इतना डायरेक्ट फीलिंग है जो दिल उमर पड़ेगा रोना शुरू हो जाएगा नरोत्तम ठाकुर कैसे एक एक फीलिंग्स को कितन में लिख दिया कैसे बोला पशु पाकी झुरे, सुनी जार सुनीजार हाँ का था यह है चैतन्य महाप्रभु हा चैतन्य महाप्रभुनों के बारे में हम चर्चा करते रहे तो इट हमको कितना समय दे पांच घंटा छंटा हम तो बोलते चलेंगे जो श्लोक देकर शुरू किया था उसका भी चर्चा होना चाहिए नहीं तो बोलेगा महाराज श्लोक देके शुरू किया अब बिना चर्चा चले गए धोखा देखे ये महापुरुष का बारे में हम क्या बोले सिर्फ पहुपात का बड़ा प्यारा था छोटे से उम्र में आए थे दस बारह साल का उम्र में जमींदर फैमिली का और आने का साथ साथ पहुपात का इतना दृष्टि आकर्षित हुआ उन पर इसका विवेक वैराग्यो और इतना सेंसिटिविटी कृष्ण भजन करने जाए तो हम पहले बुरा मत मानना कोई भी इंटेलिजेंट है कुछ भी है पहले हम देखते हाउ मच सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी जिसका कम है उसको भजन में तरक्की मिलना बहुत मुश्किल है गुरु वैष्णव का सेवा जय जन कृष्ण भरत चतुर ये चतुराई जो है इसका ही हम ठिकाना लगा रहे अभी जब कृष्ण भजन करे गुरु वैष्णव का सुपर इंटेलिजेंट नॉट इंटेलिजेंट आप देखने का साथ साथ समझ जाएगा गुरुजी क्या बोलना चाहता है क्या बिंदा देवी इशारा किया ऐसा करके देखा संग संग समझ गया है सब चुप हो जाए कखटी का पास ऐसा देखा कखटी इशारा में चिल्लाना शुरू कर दिया छी छी छी छी करके राधा गोविंद जी का जगने का सेवा हो रहा है कैसा विचार है कि स्थिति में जाना पड़ेगा और कैसा स्थिति में हम अभी है बड़ा दुख की बात है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है अपरा की जगत बाजार का कथा सुने और झूमे नाचे चला दे और मलाई भी चल रहा है और कीर्तन भी चल रहा है हरी कथा भी टीवी में देख रहा है बड़ा भारी कंसियसनेस आपका अंदर में फैलेगा आ जाएगा यू कैन ही सत्संग किसको बोलता है शास्त्रों में बोला है सत्संग उसको बोला जाता है सत्संग का जो विषय है सत्संग होने का बाद आप अगर अपराधी नहीं हो बहुत अपराध किया है तो सत्संग आपका बहुत बाद में क्रिया करे वो जो अपराध काटने का बाद पोपाध जी ऐसा बोलते थे बड़ा बड़ा महापुरुषों का पास हरि कथा हरि कीर्तन सुनने का बाद भी यू कैन नॉट फील रिएक्शन Maybe big did, with you. में भी बिग अपराध दिया हृदय में अपराध अभी भी अपराध अच्छे पचूर। नहीं तो सत्संग कभी शास्त्रों में विचार है सत्संग कभी बेकार नहीं जाएगा चैलेंज दिया हुआ है सत्संग कभी बेकार नहीं जाएगा अगर सत्संग बेकार गया या तो वो वो साधु ही नहीं जो आया था बेस बना के आया था या तो वो साधु है कि हम अपराधी है कुछ भी उल्टा कर दिया इसलिए सत्संग ऐसा होगा महाराज जी प्रभुपाद जी का इतना अपना आदमी थे बचपन छोटे महाराज जी खुद हमको बताए हम तो बच्चा थे सब सबसे जूनियर और प्रभुपाद जी एक दिन आदेश किए हे राधा रामन आज हरिकथा बोलेगा हमारा पास इन्फॉर्मेशन है प्रभाद जी का आदेश प्रभुपा जी आदेश किया राधा रामन तुमको आज हरिकथा बोलना हम हमको हरिकथा बोलने पड़ेगा हम तो बच्चा है क्या बोलेगा इतना बहुपात का नियम था कोई भी हरिकथा बोले जितना सारे मठ में आदमी सब बैठना पड़ेगा यहाँ तक ये प्रभुपात भी ऊपर में जो है बालकनी उसमें बैठते थे क्योंकि घबरा जाएगा बच्चा अब वंदना करके हरी कथा बोला और बहुपात सुन रहा है महाराज को पता नहीं कथा सुनने के बाद पहुपात जी ने किसी हमारा गुरुवर्ग को बोला अरे राधा रमन इतना बच्चा है देखो कितना सिद्धांत का बात बोला बड़ा सुंदर बच्चा हरिकथा इसका शरणागति एकदम तो परफेक्ट पक्का साधु है ये किसी का और खिंचावट नहीं है तो उसका महाराज बोलते हैं हमको बाद में खबर मिला कि पोहा जी बैलकोली में बैठ के हमारा हरिकथा सुनते हम तो हमारा हार्ट अटैक होने का हरी पोपा जी सुनते हरिकथा हमारा तब हमको पता चलता तो हम गुंगा गुंगा बन जाते हमारा एक शब्द नहीं निकालता पर आशीर्वाद किए तुम बच्चा हो फिर भी तुमसे ही सेवा लेगा गुरु महाप्रभु बहुत सारे जगह प्रचार में भेजा रिंगुन में भी भेजा वो सब बड़ा बा, काहनी है और महाराज जी का पास जब हमारा गुरु जी नाइनटी एट हो गया बहुत एकदम ऐसा उम्र में पहुंच तो पल पल में उसको डिस्टर्बेंस करना उचित नहीं है उस समय में, में मेरा ऊपर मंदिर वालों ने आज्ञा किया गुरुजी भी आज्ञा किया पत्रिका का, का सम्भालो हम तो कुछ जानते नहीं है ज्यादा गुरु जी का कीपा अब अगर गुरु वैष्णव का कीपा से या पूर्व जन्म का भजन से सिद्धांतों के स्पूर्ति हुआ किसी हमसे सीनियर व्यक्ति हमसे बहुत सीनियर बहुत पहले आए है मठ में उसका लेखन ही आया वो लेखनी हमने देखा हमारा एडिटर बना दिया हम क्या करे पढ़ने का बाद हम देखा ये जो लाइन है इसमें जो शब्द है थोड़ा सिद्धांत तो विरोध लगता है हमारा गुरुजी जी वृंदावन के एक जाने माने व्यक्ति का लेखा हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरा है सिद्धांतों को स्थापन करना गोविंद कुंड में उसका भजन कुटीर है जो भी है छोड़ो उसका लेखा जब गुरु महाराज जी को दिखाया गया गुरु महाराज ये अंतिम समय जब नाइन्टी एट ऐसा कोई उम्र होगा हम याद नहीं है तो दिखा के बताएगा गुरुजी देखो ये सिद्धांत तो ठीक है कि नहीं गुरुजी पढ़ के देखा ना तो सिद्धांत तो ठीक नहीं उसको छपा नहीं जाएगा सारे समाज गया महाराज जाने माने पंडित है हाउ इज दैट पॉसिबल दैट महाराज इग्नोर इट महाराज कैन नॉट अलाउ इट टू बी प्रिंटेड छापने के लिए नहीं दिया निरपेक्ष वैष्णव ऐसा ही होता है वो कोई घूस नहीं खाते शुद्ध वैष्णव का लक्षण है भक्ति में उठगकर बताया जो शुद्ध ये जो है ना निरपेक्षता दीरोता और सरलता क्या तीन गुण बताएं? वैष्णव चिन्हने के लिए समझ लो तीन वाइटल क्वारिटी आंखें हैं तो समझ जाओगे आप उसका अंदर में सरलता होगा सरल वो छुपाते नहीं बच्चा का माफी कुछ मांगे नहीं है एं? बच्चा जैसे एक से संदूर हो साधु भी ऐसा है छोटा मुझे महाराज ऐसा कर दिया आप वो बोलते नहीं वो ऐसा मानते हैं हमारा लिए कर दिया गाड़ी भेजा ही भेजा हम तो नालायक है छोटे छोटे ऐसा बोलते सरलता और दिरोता कोई भी सिद्धांत तो कोई भी आचरण इसमें उसका फिक्स्ड विचार है कभी भी ऐसा नहीं कि घुस महाराज हम पचास रुपया दे देंगे आप इसको पास कर दो नहीं करेगा सिद्धांत तो, सिद्धांत है सिद्धांतों में हाथ लगाने का हिम्मत हमारा बाबा कभी नहीं सिध्धान तो सिध्धान तो है सिद्धांत सिद्धांत है अपरागिक जगत से आए तो सरलता दीरता और निरपेक्षता एक पक्का साधु का तीन वाइटाल उसका बात तो छब्बीस लोकन नहीं है उसमें भी मूल है किस्नोई को शरण कृष्णोई को शरण अगर कृष्णचरण में पूर्ण शरणागति नहीं है तो आपको साधु नहीं माना जाएगा किस्त को उपर? विश्वास होना चाहिए महाराज जी जैसे पौपाध जी का सेवा किया एक-एक करके किताब निकाले तो बहुत सारे कहानी बन जाएगा जब पौपा जी का आदेश हुआ राधा रमन अभी बड़ा हो चुका है उसको एक बोले आर्टिकल लिखने वो आर्टिकल लिखा माला बच्चा वो तब आथ, बीस साल होगा बीस साल तो बच्चा ही है अठारह बीस साल तो उसमें आर्टिकल लिखा आर्टिकल में क्या हुआ जो एडिटर था गोड़ियों का वो बोले राधा रमन ने सिद्धांत तो चेंज कर दिया और क्या लिखा बोले जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास सुने हो जीप का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास लेकिन शिल महाराज जी ने लिख लिए जीवे स्वरूप है गुरु नित्य दास गुरु का नित्य दास हाँ दास। ओ तो चमक गया सारे समाज बोले बहुपात का बारे देखा गया देखो राधा रमन ने ये राधा रमन ने सिद्धांत तो चेंज करके ऐसा लिख दिया बहुपात ने गंभीर होके बोला है तो बच्चा लेकिन सिद्धांत तो ठीक ही बोला ठीक बोला बोला हाँ गुरु का नित्योदास है ही तो पहला पुरिचय है कृष्ण का नित्य दास तो बाद में पहले तो गुरु का नित्योदास और जो मेरा बारे में जो कहानी उसको बता देे महाराज जी बेहाला मेंटेन में रहते थे शरीर उतना असुस्थ नहीं हुआ कोई भी आते थे बैठा लेते थे हम फॉरेनर लोगों को गुरुजी जी आगे जाओ किसी वैष्णव ने बोला किसी सन्यासी आया फॉरेनर बोले यू कैन टेक मी दिया महाराज के पास कुछ क्वेश्चन आंसर है हम ले जाते थे सेवा है महाराज जी का दर्शन हो जाते बहुत प्यार से बैठा लेते थे और क्वेश्चन आंसर चलता था बहुत सारे महाराज का फोटो खींचते थे बहुत सारे और मेरा जो कहानी है वो सुनने से तजब बन जाओगे और सिद्धांतों के बारे में अगर हमारा सीनियर है उसका लेखनी में हम काटने जाए तो भंगामा मत जाएगा काल का लड़का है हमारा लेखनी में वो क्या जानता है तो बोलेगा अगर ठकर जी हमारा अंदर में सिद्धांत तो दिया भी है तो, तो मानेगा नहीं वो वो, वो क्यों हमारा लेखा को चेंज कर दिया तो हमारा अंदर में बड़ा डर होता था और क्या करे है तो सिद्धांत तो गलती और गुरु जी का पास जाए तो उसका साथ जो इंचार्ज है वो जान जाएगा बात फैल जाएगा तो ऐसा होना चाहिए कि, कि किसी को पता ना चले फिर भी एक तो एक्यूरेट सोल्यूशन निकालना चाहिए हम सीधा उल्लेखनी को लेकर शिला संत गुस्त सिंह महाराज जी के पास जाते थे महाराज जी के पास जाते थे महाराज एक समस्या लेके अरे तुम्हारा बार की समस्या बंगाली में तुम्हारा क्या समस्या है हमारा हमारा समस्या नहीं है फिर भी हमारा ही समस्या है सोचो कि हमारा एक ऐसा हुआ है कि ऐसा एक लिखा है दोनों सिद्धांत तो हम बता हम बोले नहीं कौन लिखा है हम बोला महाराज ये ये बात एक आर्टिकल है इसमें दो एक सिद्धांत तो ऐसे बताए जाए तो उसका माने क्या होता है ऐसे बताए जाए तो कैसा माने होता है हम दोनों को पढ़ के सुनाते थे और पढ़ के सुनाने का बाद जो गलती है महाराज ये कौन लिखा है ये गलती है नहीं होना चाहिए अच्छा महाराज ये लिखा को सुनो ये सिद्धांत तो ऐसा हुए हाँ ये ठीक है ये ठीक है हमने बोला नहीं हमने लिखा चुपचाप चले गए और महाराज जी को तब का जमाने में तो डीवीडी फीबीडी नहीं हुआ करता था ऐसा रिकॉर्डिंग है तो महाराज जी क्या कोई अगर हमारे साथ फाइट करने आए तो बोला देखो महाराज जी के पास जाओ ऐसा रिकॉर्डिंग हमने कुछ नहीं किया महाराज आदेश क्या चेंज कर दिया तो ऐसा हम बाजते थे मुसीबतों से क्योंकि जूनियर होने से बड़ा मुश्किल है कोई सीनियर का ठेस पहुंचे तो हमारा भी अपराध होगा अपमान नहीं करना है फिर भी समस्या को सलूशन होना चाहिए अब जो श्लोक देकर शुरू किया है आप लोगों को भूख लगा होगा जल्दी हम खत्म कर दे <laughs> जल्दी खत्म कर दे जो श्लोक देके हमने शुरू किया था वो क्या श्लोक था क्या श्लोक देकर शुरू किया था कौन बोल सके हाँ, ना वो तत्वों का बारे में आई एम गोइंग टू स्पीक तत्व वत्व यू मीन महाराज जी का no, no, absolute. आ, absolute का, absolute का बारे में ये है वो तो तो हम आप आप आने का पहले शायद व्याख्या कर चुका है तुम गोस्वामी का बात ये है कि एप्सुलूट जो है उसका बारे में जीव गोसाई जी सुंदर डेफिनेशन दिया हमको ज्यादा बोलने का दरकार नहीं जीव गोसाई पाद खुल्ला संदर्भ में लिखा अधज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जेनो इत अधजम अध्यूट जो जो विषय है उसका बारे में जीवो को समय पर व्याख्या किया जो जिसका बारे में आप जानने चाहो तो आपका जितना थारे पावर है विद्या है जो कुछ भी है सबको नीचे में धक्का देकर गिरा के जो अपना पोजिशन में जिसको ओचुतो बोलते है उसको तो बोला जाता है जो तत्व अपना पोजिशन में अपना जो धाम में एकदम स्थिर अवस्था में विराजमान है और जो जड़ जगत का विचार के द्वारा जिसको जानने जाओ तो उसको धक्का लगाकर वो विचार को नीचे में फेंक देकर जो अपना स्वराट महिमा में विचारण करते है जिसका बारे में भागवत जी का पहला श्लोक जो है प्रथम स्कंध का यन्मा दसु यतोद सभी गो सराट तेने ब्रह्म आदि कवि मह्यंत यूरयु तेजो बारी विमय धन्यस्त तेनो सदा निरस्त कुह कम सत्यम परम धीम ही इसका बारे में व्याख्या चाहिए बहुत अब समय कम है इसको ही बोला जाता है एब सल्यूट जिसका बारे में दुनिया का कोई भी विचार कोई भी पावर पहुंच नहीं सकेगा आपको एकमात्र है आपका दिल में जितना अभिमान है उसको को एकदम कचरा का माप एक फेंक कर गुरु वैष्णव का चरण में शरण हो जाए रियलाइज सोल जो तो आपको परम सत्व वस्तु आपका सामने अपना स्वरूप को प्रकाशित करेगा जैसे ब्रह्मा को किया जबाना हम यथा भावो यद्रूप रूप गुणो कर्म कहा तथय तो विज्ञान ओस्तुत मदोनुग्रहा ब्रह्मा जी को बताया भगवान हमारा कीपा के द्वारा हम कैसे हैं हमारा स्वरूप कैसा है हमारा लीला कैसा है हमारा धाम कैसा है सारे तुम्हारा अंदर में हो जाए हमारा आशीर्वाद रहा चलो ब्रह्मा जी को जी का समझ में आया तो ब्रह्मा जी जो देखे हैं वही ब्रह्म संगीता के रूप में हमारा सामने पेश किया ब्रह्म संगीता क्या है ब्रह्मा जी का डायरेक्ट फीलिंग जो देखे हैं अपराखित आंखों के द्वारा अनुभव किए अर्जुन भी भगवान बोले अर्जुन को तुम अपना ही आंखों के द्वारा ये देख नहीं सको जब भी अर्जुन तो साधारण लगते हो तो हम उसको तो सिक्खा देने के लिए भगवान बोले ददामी दा दिव्य दिव्य जो चक्षु है और दिव्य चक्षु दे दिए उसके बाद उनका विश्व रूप का दर्शन किए अर्जुन ये तो तमाम विचार है जो भी है हाँ, years, हाँ, 71 months, हाँ, इसका हम बताए रायचिवा right वो तो अच्छा श्रोता है <laughs> बहुत सारी चीज एरिया बहुत बड़ा हो जाए ना तो उसमें समय कम के कारण हमको इधर उधर जाना पड़ता है तो इकहत्तर मन्नातर इकहत्तर जो चतुर्युग है वो जाने का बाद एक मन्नातर चेंज होता अर्थात एक मनु का जो जो है टपल हाँ, हो जाता है ऐसा करके चौदह मनु एक दो तीन चार करके चौदह मनु जो चेंज हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करने ला कंप्यूटर में तो उसका बात क्या होता है ब्रह्मा का बारह घंटा होता है यू थिंक अबाउट इट ब्रह्मा का ट्वेल्व आवर्स ऐसा मापिक ब्रह्म निशा ब्राह्मण निशा वो भी बारह घंटा ये जो बारह घंटा है अर्थात चौदह मनु का जो मन्नातर है एक एक करके होते जा रहा है इसमें सेवेंथ मन्नातर जब आता है सेवेंथ मन्नातर का सताइसतम चतुर्युग से, ट्वेंटी सेवेंथ जो चतुर्युग का जो साइकिल आ रहा है ये जाने का बाद अट्ठाइसतम चतुर्युग में उसमें जो दापर युग आता है उसमें कृष्ण भगवान आते हैं कृष्ण भगवान हर कली हर दापर युग में नहीं आते किसी को पता नहीं जुगावतार मन मनंतर अवतार सत्तावेश अवतार, अवतार लीला अवतार अवतार एक किस्म का नहीं बहुत किस्म का है एक एक करके दूसरा चर्चा में चले जाए ठीक नहीं है तो इसमें क्या होता है ब्रह्मा का पूरा बारह घंटा में जिसका हिसाब लगाना आपका लिए मुश्किल हो जाएगा ये सब कर लो तो उसमें क्या होता है हमारा भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात परात्पर अखिलेश स्वयं रूप भगवान एक बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन चौदह मन्नातर का अंदर सेवेंथ मन्नातर में जो सताइस तम चतुर्जुग जाकर अट्ठाईस तम ट्वेंटी एट तो इसका अंदर जो साइकिल जो चलता है सत्योते दापर कोली कोलीपर में भगवान से कृष्ण आते हैं और जस्ट आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट चैतन्य महापुर का नॉट एक्सपेक्ट कमिंग कृष्ण भगवान जिस लीला करके गए तो तमाम दुनिया को संदेह आ गया ये क्या कर दिया ये दूसरे का रमणी लेकर नित्य कीर्तन किया है तो ठीक नहीं है इसका जवाब भागवत का पूरा चर्चा पंजाब में इधर उधर होते रहते हैं सिर्फ विषय के ऊपर चर्चा करोगे तो उसमें जो विचार आएगा आपका दिमाग घूम जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण का अंदर आपका माफी वो सब घटिया चीज नहीं है काम क्रोध ऐसा नहीं हो सकता संतो कहां इधर में नहीं रहता है एक उदाहरण दे दे उसमें सफा हो जाएगा जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हुए बानासुर का साथ लड़ाई हुआ बानासुर का माताजी उसका नाम था कोटोरा वो सोचे हमारा पुत्र जैसा लड़ाई चल रहा है तो नंगा होकर नंगी होकर कृष्ण सामने आए कि कृष्ण युद्ध बंद कर दे तो आने का साथ साथ कृष्ण मुख घुमा लिया हाउ यू कैन एक्सपेक्ट भगवान श्री कृष्णो ये सब रमणियों का रूप देखने के लिए सब तो अनंत ब्रह्मांडो में जो कुछ है सब कृष्णो से ही आए ये नहीं है इसका अंतर में जो तत्व है यह बताने का टाइम अभी नहीं है सब है तत्व सब है भागवत कथा में सारे एक महीना देर महीना चलते उसका नहीं बात यह है कि जब करके गए, तमाम दुनिया का अंदर में डाउट हुआ यहाँ तक कि परीक्षित महाराज जिसका बारे में भागवत में चार पांच जाएगा डेली बार, बार बार बोला गया ये शो महा भागवत वो भी इच्छा करके हमारे सामने हमारा डाउट को हटाने के लिए क्वेश्चन रख दिया सुंदर क्वेश्चन रख दिया किसको परिखित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को रख दिए। ये जो लीला किए हैं अब तो काम जदपति ही कुतबान वही तो काम अपती जो आत्मा में रमन करता आत्मनी रमते इति राम भगवान का बाहर का कोई वस्तु दरकार नहीं अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांड भगवान का अंदर है वो क्या दरकार पड़ा बाहर में कुछ चीज भोगने के लिए जब भी भगवान का जो छुए है हैं, उसमें व्याख्या कभी हो पाएगा उसमें भी, उसमें भी आएगा ये सब चर्चा तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कोई दुनियादारी का चीज भोगने के लिए नहीं आए वो हमको उद्धार करने के लिए आए इस समय में जो जो लीला किए बद्ध जीवो का समझ का बाहर दैट्स वाई चैतन्य चर्चा में तो विचार है कृष्णो अंतोध्यान करी करिला विचार कृष्णो बांग्ला में लिखा हुआ है संस्कृत बंगला ये सब लिखा हुआ चैतन्य चर्चा में, तो में। कृष्णो अंतोध्यान करके विचार कर रहे है जो लीला करके आए हैं तो आम आदमी तो समझेगा नहीं इसका लिये भगवान क्या किया कृष्णो बोले हम ही आएंगे कलिकाल में तो हम हमारा कालर बदल के आएंगे भाव अब कलर बदल के आएंगे तो यही कृष्ण भगवान आए हैं कृष्ण वस्तु स्वयं है लेकिन अपना गोल्डेन कम्प्लेक्शन कलर और राधा रानी का भाव राधा भाव सुबलित तो नौमी कृष्ण स्वरूप वो कृष्ण ही है सब गोस्वामी लोगों ने विचार किया जो भी इस बारे में चर्चा थोड़ा बहुत हम टाच किया कभी भी सुझक मिले जरूर करेंगे याद करा देना राजा जी का तो बड़ा भारी इच्छा होता है लेकिन हमारा टाइम नहीं होता है हरिद्वार से जोर जबरती आए तीस किलोमीटर दूर हरिकता हुआ इधर हुआ अभी शाम को ट्रेन पकड़ेंगे फिर हरिद्वार में जाएं हरिकता एक बेला बार दो घंटा के लिए होगा फिर रात को ट्रेन चढ़ेंगे नवद्वीप काम है फिर आएंगे एक डेढ़ महीना का अंदर बाधा करके जा रहा इधर नहीं जो जगह जरूरत है आप बाधा करके किया इधर नहीं दूसरा जगह भी नवन उधर काम रहता है जो भी है पहला श्लोक जो है उस लोका थोड़ा बहुत टाच करके हम खत्म करेंगे त्व तो भक्ति योग परिभावित तो हित सरोज अब सूर करके नहीं बोल रहे वाट समझ में नक्ति तो योग परिभावित तो हित सरोज आस से शिता पथन अनुनाथ पुनसम यद जद दियात उगा विभाव यति तत्त बपु प्रणय से सदनौ गुरहायो। सदनौ गुरहायो। सद अनुग्रहायो सद अनुग्रहायो सत्साधु कृपा करने के लिए क्या करते हैं भगवान को बताते भागवत का विचार है भक्ति योग तीयोगिभा सरोज आश से जो भक्ति का भक्ति के द्वारा विभावित तो हो चुका है ज्ञान छुरी भक्ति बिलोचन संत सदी यम यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप इतना ब्रह्मिता में डिटेल इतना जाए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तो भक्ति योग परिभावित हित सरोज आश से भक्ति के द्वारा परिभावित हो परिभावित हो प्रकृष्ट ऐसा तो, जर जगत का स्पेकुलेशन भावना आया और भगवान कैसा है? ओहो ऐसा है ऐसा नहीं भक्ति के द्वारा स्वयं अपना स्वरूप को हृदय में आपको दिखाएंगे देख ऐसा है तभी आप भजन में आगे चलोगे और नाम करोगे परम पूजा सीधोर को सही मैं महाराज का पास सारे फॉरेनर लोग क्वेश्चन लेके आते थे महाराज ये हमारा मठ में बार बार बोलता है सेवा करो सेवा करो और हमारा नाम करने का टाइम नहीं मिलता आप बोलते हो एक लाख नाम जरूर करना चाहिए चैतन्य महापू का आदेश है पोपात का भी आदेश है क्या करे परम वो सिद्धौर को सिमा मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको उत्तर देते थे बड़ा मजादार साधु पोपात बोलते थे इज द एक्सेलेंट टीचर ऑफ गौरिया मठ बार बार बोले पोपात सिद्धौर महाराज गौरियामठ का एक्सेलेंट प्रचारक है ऐसा प्रचारक होना मुश्किल है जिसका टेम्पर जिसका सब सुंदर विचार है इतना एक एक करके विचार प्रस्तुत करते थे हैरान हो जाओगे कभी भी किसी का साथ ऊंचा शब्दों में बात नहीं करते थे शब्द बोला फिर मुस्कुरा के उत्तर देते थे श्रीधर गो सिंह मुस्कुरा के बोले देखो बात तो ये है हमारा तो पोपा जी से ये शिक्षा मिला है ऐसा बोलने का ढंग है जो सेवा और भगवान का नाम दोनों में आप फर्क क्यों समझते हो जितना नाम करोगे आपका हृदय में सेवा करने का विचार आएगा जितना आप नाम करोगे उतना ही सेवा का सुजोग आएगा और जितना सेवा का सुजोग आएगा उतना ही नाम करने में रुचि होगा मैंने एक दूसरे का कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर आप सोचते हो कि हरिनाम कर रहे कम को सेवा नहीं हो रहा है जिसका विचार में भजन करते करते ऐसा भाव आ गया पूरा अनुभव में आया सेवा और नाम अलग नहीं है तब आप साधु है उसका बहुत सारे उदाहरण है अभी हम नहीं देंगे आ, बात यह है जो सुतिक एक शब्दों को व्याख्या करके हम छोड़ेंगे नोनुनाथ पुंशम नोनु मान निश्चित में जगदवासी जो पुंसम मान पूरे देहे वसती इति पुंसम दे जो विराजमान है जितना जीवात्मा सब आदमी बन के बैठे कोई माताजी का स्वरूप कोई पिताजी का तो आत्मा का तो ऐसा कोई है तो उपाधि है लेकिन विचार एक है वह है सुतेक्षित पतापुंसम जो हम शुरू किया उसमें रिटर्न आया अपरागी जगत को देखने के लिए कान का सहारा लेना पड़ेगा उसी में आया ना श्रुतेक्षितो श्रुतो मैंने पहले श्रुतो श्रोवण किया चलेगा उसके बाद सुतेक्षितो श्रोभन करने का बाद इक्षण किया देखने का बात बाद में होगा समझो मेरा बात सुतेक्षित पथो ये पथ ऐसा है भजन का मार्ग ऐसा है पहले कानों से सुनते रहो रस पान करते रहो करते रहो उसका बाद क्या हुआ हृदय में वो सत्व प्रकाशित हो जाएगा सुतेक्षित पथो ना तो निश्चित परिमाने कान में सुनते रहो साधु संघ करो वास्तव साधु संघ करो साधु संघ का बहाने में असत्संग हो जाए इसका बारे में बहुपात लंबा चौरा भाषण दिए हरिकथा हम ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए हमारा खुद ये वानी का पुष्पांजलि महाराज जी का लिए अर्पण किया महाराज जी का कर कमल में क्यूकी हरिकथा चरण कमल में नहीं दिया जाता सिद्धांत तो उल्टा होता वृंदावन में बड़े बड़े कथाकार कथा बोलने का बाद जो सिद्धांत तो बोल दिया बस हैरान हो गया आई एम फिट ऐसा सुंदर सब बोला बोले बाद में बोला ये जो कथा भगवत कथा हुआ है कभी कभी सुनने को आया बाई हम साम सामने पड़ गया हम बोले महाराज कथा का बात और विश्राम देने के टाइम में बोले ये जो हरि कथा चलते आए ये सब हरि कथा जो है हरिकीर्तन और सब देवी मैया का चरण में अर्पण करके मैं समाप्त कर हम तो हंसी उड़ाया बोले इतना बड़ा सिद्धांत तो के बाद बोला देवी मैया का चरण में कभी हरी कथा दे, देना चाहिए क्योंकि हरिकथा और हरि हरिना हरि और सेम हरिकथा है उसको अगर देवी मैया चरण में दो जिसका दासी का चरण में हाउ इज दट पॉसिबल बांछा कल्पतरोन पावन वैष्णु राजा जी का स्वागत है हमको राजा जी को बोलते हैं मैया को देवी मैया है और राजा जी शंकर भगवान का कृपा मिला है इसको बड़ा सेवा की इच्छा साधु संतों का बांछाकाल पुत्र